मेरी बुद्धि बड़ी उलझन में पड़ गई है कृपया आप मेरा दूर कर जी राजन, इस में राजा वह तुम सुनो राजा ब्रह्म दत्त का महल काम्पिल्ल नगर में था उसके अंतपुर में बहुत दिनों से पूजनी नाम की एक चिड़िया रहती थी वह में उत्पन्न होने पर भी सब प्राणियों की बोली समझ सकती थी वही उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ और उसी दिन रानी के भी एक कुमार ने जन्म लिया पूजनी नित्य प्रति समुद्र तट पर जाती और वहां से दो फल लाती थी उनमें से एक वह राजकुमार को दे देती और दूसरे से अपने बच्चे का पोषण करती पूजनी का लाया हुआ फल अमृत के समान स्वादिष्ट बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था उस फल को खा खाकर राजपुत्र खूब हृष्ट पृष्ट हो गया एक दिन धाय उसे गोद में लिए घूम रही थी इतने ही में बालक की दृष्टि पूजनी के बच्चे पर पड़ी राजकुमार अपने बाल्य स्वभाव से धाय की गोदी में से खिसक गया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा वहां अकेले में जोर से दबोचकर उसने वह बच्चा मार डाला और फिर धाई की गोद में चला गया जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसका बच्चा मार डाला है अपने बच्चे के ऐसी दुर्गति देखकर उसके आंखों में आंसू भराए वह दुख से व्याकुल हो गई और इस प्रकार कहने लगी क्षत्रियों का संग करना अथवा उनसे प्रीति या मेल मिलाप करना ठीक नहीं है ये सबका अपकार ही करते हैं इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए देखो यह राजकुमार कैसा कृतघ्न क्रूर और विश्वासघाती है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 किसी दूसरी जगह मत जा बोली राजन, जब किसी से से वैर वैर जाए, तो तो उसकी चुपडी बातों में आकर विश्वास विश्वास नहीं नहीं, करना चाहिए। ऐसा करने करने तो दूर होता नहीं। वह विश्वास करने वाला ही मारा जाता है।, जब एक बार वैर बन जाता है तो बेटे पोते तक उसका बदला लिए बिना नहीं छोड़ते इसलिए जिसने विश्वासघात किया हो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो अविश्वसनीय हो उसका विश्वास न करे और जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यंत विश्वास करे विश्वास के कारण उत्पन्न होने वाली विपत्ति जीव का समूल नाश कर डालती है अतः जब आपस में वैर बंध गया तो हमारा मेल होना संभव नहीं है मैं जिस निमित्त से यहाँ रहती थी अब वह नष्ट हो गया मैं बहुत दिनों तक बड़े आदर से आपके मल में रही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 वह बात दोनों ही के हृदयों में खटकती रहती है ब्रह्मदत्त ने कहा पूजनी इससे तो वह शांत हो जाता है और अपकार करने वाले को पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता इसलिए अपकार सहने वाले और अपकारी का मेल तो फिर भी हो ही सकता है पूजनी बोली इस प्रकार वह कभी दूर नहीं होता और यह समझकर कि शत्रु ने मुझे सांत्वना दी है उसका विश्वास भी नहीं करना चाहिए ऐसे अवसर पर विश्वास करने से प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है इसलिए फिर मुंह न दिखाना ही अच्छा है ब्रह्मदत्त ने कहा यदि आपस में वैर रखने वाले भी साथ साथ रहे, तो उनमें स्नेह हो जाता है फिर उनमें वैर नहीं रहता पूजनी बोली राजन पंडित लोग अच्छी तरह जानते हैं वैर पांच कारणों से हुआ करता है स्त्री के कारण घर और जमीन के कारण कठोर वाणी के कारण आपस की लांग डाट के कारण और अपराध के कारण जिस प्रकार किसी भी प्रकार शांत नहीं होता वैसे ही भी धन से से समझाने या डपटने से ठंडी नहीं पड़ती के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा के बिना कभी शांत नहीं होती जिसने पहले अपकार किया हो वह धन और मान द्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए अब तक तो न मैंने आपका कोई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 लोग उनका बदला क्यों लेते हैं और शोकाकुल होकर इतनी हाय हाय क्यों करते हैं वास्तव में दुख के कारण ही सबको उद्वेग होता है सुख तो सभी को प्रिय है और दुख के अनेकों रूप है बुढ़ापा दुख है धनक्ष है अप्रिय पुरुषों के साथ रहना दुख है और प्रियजनों से बिछोना दुख है वध और बंधन से भी सबको दुख होता है तथा स्त्री के कारण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 मरनांत वैर के जाने जाने पर पर आप जो प्रीत करना चाहते हैं वह इसी प्रकार असंभव है है जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार फूट फिर नहीं जुड़ता जब किसी कुल में वैर बन जाता है, तो वह शांत नहीं होता उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं इसलिए जब तक कुल में एक भी व्यक्ति बना रहता है तब तक वह खुनस नहीं मिटती इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ कर देने पर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 उसके लिए वह अन्न अमृत रूप हो जाता है परंतु जो परिणाम का का विचार न करके सेवन करता है, उसके जीवन का अंत तो उस अन्न के साथ ही समझो। देव और पुरुषार्थी दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं किंतु उदार पुरुष सर्वदा शुभ कर्म किया करते हैं और नपुंसक देव के भरोसे पड़े रहते हैं जो पुरुषकर्म को छोड़ बैठता है वह दरिद्रता के चंगुल में फंस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 वह सभी जगह आनंद में रहता है बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो, तो वह वह भी बढ़ता रहता है। दक्षता काम करते के द्वारा प्राप्त कर लेता है। घर, स्वदेश और स्वजनों की चिंता में ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता है यदि अपने जन्मभूमि में भी रोग और दुर्भिक्षादि का कष्ट हो तो वहां से अन्यत्र चला जाए यदि रहना हो तो सदा सम्मान पूर्वक ही रहे इसलिए अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी यहां रहना मेरे लिए संभव नहीं है दुष्टा भार्या दुष्ट दुष्ट पुत्र कुटिल राजा दुष्ट मित्र दुष्ट संबंध और दुष्ट देश को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए कुपुत्र पर भला कैसे विश्वास हो सकता है दुष्टा भार्या में प्रेम होना कैसे संभव है कुराज्य में शांति मिलना असंभव ही है और दुष्ट देश में भी कैसी निर्वाह हो सकता है कुमित्र का उसने कभी स्थिर नहीं रहता इसलिए उससे मेल बना रहना कठिन ही है। स्त्री तो वही है जो मधुर करे, पुत्र वही है जिससे सुख मिले, मित्र वही है जिसमें विश्वास हो और देश वही है जहाँ निर्वाह हो सके तथा राजा उसे ही समझना चाहिए जिसके शासन में किसी प्रकार का बलात्कार न होता हो लोग निर्भय हो और गरीबों का पालन होता होता हो हो जिस देश का राजा राजा गुणवान और और है है स्त्री पुत्र मित्र संबंधी और बंध सभी हो जाती है। अधर्मी राजा के के जाती अधर्मी अत्याचार से तो प्रजा का सत्यानाश हो जाता है वास्तव में धर्म अर्थ काम इन तीनों का मूल राजा ही है इसलिए उसे सावधान रह सर्वदा अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए राजा को कर रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर उसे उचित कर्मों में खर्च करना चाहिए जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोर के समान है प्रजा को अभय देकर यदि राजा धन के लोभ से वैसा बर्ताव नहीं करता तो सारी प्रजा का पाप बटोरकर अंत में नरक में जाता है और यदि वह अभय देकर वैसा ही आचरण भी करता है तो प्रजा का धर्मानुसार पालन करने के कारण वह सबको सुख देने वाला समझा जाता है प्रजापति मनु ने गुणों की दृष्टि से राजा को माता पिता गुरु रक्षक अपने कुबेर और यमरूप बताया है प्रजा पर प्रेम रखने के कारण वह राष्ट्र का पिता है वह प्रजा का पालन करता है और दिन दुखियों की भी सुधि लेता रहता है इसलिए माता के समान है प्रजा का अनिष्ट करने वालों की यह अग्नि के समान जलाता रहता है और यमराज के के के के समान समान दुष्टों का दमन करता है है है अपने को धन देने देने कारण कारण वह कुबेर गुरु है और प्रजा की रक्षा करने के कारण रक्षक है जो राजा अपने गुणों से सब नागरिकों को प्रसन्न रखता है उसके राज्य का कभी नाश नहीं होता जिसे पूर्ववासी और देशवासियों को प्रसन्न करने की कला आती है वह राजा एहलोक और परलोक में सुख पाता है जिस राजा की प्रजा जिस राजा की प्रजा सर्वदा करके भार से पीड़ित और तरह तरह के अनर्थों से दुखी रहती है उसे जरूर नीचा देखना पड़ता है इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकसित होती रहती है वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्गलोक में भी सम्मान पाता है ष्म कहते हैं राजन ब्रह्मदत्त से इस प्रकार कहकर उसकी आज्ञा ले वह चिड़िया स्वेच्छानुसार चली गई इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजने के संभाषण का प्रसंग तो सुना दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो राजा ऋष्ठन ने पूछा पितामह क्या कोई ऐसी मर्यादा भी है जिसका किसी को उल्लंघन नहीं करना चाहिए आप सभी सत्पुरुषो में श्रेष्ठ है कृपया उसका वर्णन कीजिए बोले मनुष्य को सर्वदा विद्यावृद्ध तपस्वी और ब्राह्मणों की सेवा करने चाहिए। यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। तुम जैसा भाव देवताओं में रखते हो, वैसा ही ब्राह्मणों में भी रखो ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्य को बड़ा सुयश मिलता है और वे अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है ब्राह्मण प्रसन्न रहे तो अमृत के समान होते हैं और कोप करने लगे तो साक्षात विष हो जाते हैं